संवेदनाओं के, के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आशीष त्रिवेदी की लघु कथा अंकुर जोहरा अधिकांश समय गुमसुम रहती थी किसी से न मिलना न जुलना बस काम से मतलब इस उम्र में ऐसी संजीदगी सभी को अखड़ती थी भाई जान ने कितनी बार समझाया जिंदगी किसी के लिए रुकनी नहीं चाहिए लेकिन वह तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी कभी जिसकी खिलखिलाहट सारे मोहल्ले में गूंजती थी अब बिना टोके उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता अपनी लाडली बहन की इस दशा पर भाई जान के सीने में आरियां चलती थी गांव के छोटे से स्कूल में टीचर थी जोहरा। छोटे बच्चों का साथ उसे बहुत अच्छा लगता था भाई जान ने पढ़ने के लिए उसे शहर के कॉलेज में भेजा था वहां उसकी मुलाकात इरफान से हुई इरफान बाकी लड़कों से अलग था सबकी तरह उसका मकसद पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाना नहीं था अपने आसपास के माहौल में व्याप्त भ्रष्टाचार अशिक्षा अन्याय तथा इन सबके प्रति युवा वर्ग की उदासीनता को लेकर वह बहुत दुखी था इस पूरी व्यवस्था को बदल देना चाहता था उसके क्रांतिकारी विचारों से वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई। यह आकर्षण समय के साथ प्रेम में बदल गया इरफान ने छात्र राजनीति में कदम रखा वह तेजी से आगे बढ़ने लगा भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध उसकी आवाज और भी मुखर हो गई थी यह बात बहुत से लोगों को गवारा नहीं थी अतः उस आवाज को शांत कर दिया गया जोहरा टूट गई वह वापस गांव आ गई यहाँ गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी भाईचान ने उसके विवाह की कोशिश भी की किंतु वह तैयार नहीं हुई आखिर उन्होंने प्रयास छोड़ दिया पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी थी इस बार ठंड भी अधिक थी जोहरा कहीं से लौटी थी। देर हो गई थी वह जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी वह सोचने लगी कि वह खाने के इंतजार में भूखा बैठा होगा उसके हृदय में करुणा जागी। वह तेजी से हाथ चलाने लगी। जोहरा खाना लेकर गई तो देखा कि दोपहर की थाली यूं ही ढकी रखी थी उसने छुआ भी नहीं था सर से पांव तक लिहाफ ओढ़े सिकुड़ा हुआ पड़ा था शाकिब सरकारी मुलाजिम था नदी पर बन रहे पुल का सुपरवाइजर भाई जान ने उसे कमरा किराए पर दिया था उसका यहाँ कोई नहीं था नर्म दिल भाई जान के कहने पर ही उसे दोनों वक्त खाना दे आती थी उसने बताया था कि जहाँ से वह आया है वहाँ बर्फ नहीं पड़ती मौसम गर्म रहता है शायद इसीलिए वह बीमार हो गया था अक्सर वह उससे बात करने की कोशिश करता था लेकिन जोहरा को पसंद नहीं आता था, वह टाल जाती थी। लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर जोहरा को अच्छा नहीं लग रहा था क्यों वह नहीं जानती थी वह उसकी इमारदारी करने लगी धीरे धीरे वह ठीक होने लगा वह उससे अपने शहर अपने परिवार के बारे में बातें करता था और भी कई बातें बताता था। पहले ज़ुहरा केवल सुनती रहती थी, फिर धीरे धीरे वह भी कुछ कुछ बोलने लगी लगी शाकिब के भोलेपन ने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी थी वह उसकी तरफ खींचने लगी लगी इरफान की जाने के बाद उसका दिल किसी बंजर जमीन की तरह हो गया था अब अब उस जमीन में शाकिब के के प्रेम अंकुर फूटने लगे थे। शाकिब ठीक हो गया था पुल का काम बस पूरा होने वाला था वादी का मौसम खुशनुमा हो गया था जोहरा की हथेलिया हीना से रंगी थी अभी आप सुन रहे थे आशीष त्रिवेदी की लघु कथा अंकुर वाचक स्वर भारती परिमल